परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज समादरणीय झुंझुनवाला जी खेतान जी कानोड़िया जी समुपस्थित भगवत कथानुरागी सज्जनों माताओं हम सभी लोग पुनः श्रद्धे स्वामी जी के स्नेह से विगत अनेक वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री रामकृष्ण आश्रम के पावन प्रांगण में जहां आने के बाद ही जहां बैठने के बाद ही स्वाभाविक चित्त वृत्तियां सात्विकता की ओर जाती हैं, शांत होने लगती हैं, और ये संस्था के साधना और सेवा का प्रभाव है आप सभी लोग इसी प्रकार से या हमेशा इसका आनंद लेते हैं और जैसा श्रद्धे स्वामी जी ने कहा इसका उद्देश्य है कि हमारे जीवन में कुछ वास्तविकता का शांति का प्रभु कृपा का या प्रभु का अनुभव हो क्योंकि हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं उसको जीवन में उतारने के साथ साथ अगर आगे बढ़े तो जीवन में एक रसानुभूति होगी एक आनंद होगा और इसलिए संतों ने महापुरुषों ने दोनों बातों का समन्वय रखा है सत्संग और साधना सत्संग से बुद्धि निर्मल होती है बुद्धि की समझ बुद्धि का व्यू ठीक होता है और साधना से मन उस युग होता है कि जो हमने पढ़ा है जो सुना है उसकी अनुभूति हो सके अनुभव हो सके अन्यथा पढ़ने सुनने के बाद एक प्रोफेसर की तरह पढ़ा दिया या सुन लिया वहीं तक व्यक्ति सीमित रह जाता है बौद्धिक जो आयाम कहें बौद्धिक प्रयास कहे तो वहीं तक व्यक्ति थ्योरी जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है तो वो तभी होगा जब हमारे जीवन में सेवा साधना और सत्संग ये तीनों का समन्वय बना रहे आजकल श्रवण और प्रवचन तो पहले की अपेक्षा बढ़ गया है लेकिन सेवा और साधना थोड़ा मैं समझता हूं थोड़ा शायद कम हुआ है पहले की अपेक्षा और इसलिए पहले के साधकों में गृहस्थों में या साधकों में जीवन का आनंद ज्यादा रहता था और इस समय उतना थोड़ा कम दिखाई देता है जबकि लिखा है कि अगर पांच मिनट का श्रवण हो तो एक घंटा उसका मनन हो और उसके बाद उसका निदिध्यासन हो मनन माने हमने जो सुना वो हमारे जीवन में है कि नहीं है और नहीं है तो कैसे आएगा और जीवन में आचरण में जीवन में अनुभूति के स्तर पर कैसे आएगा और हर व्यक्ति की जो दौड़ है वो किसी भी फील्ड का हो आखिर चाहता तो हर व्यक्ति शांति है आनंद है ध्यान अवस्था जो सहज ज में बिना किसी के डिपेंडेंसी के बिना किसी के पराधीन हुए बिना किसी व्यक्ति के बिना किसी वस्तु के बिना किसी परिस्थिति के हमने अपने आप में सुखी रह सके ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है आप अलग बैठ करके एकांत में बैठ करके अपने आप में अगर खुश रह सकते हैं ध्यान के माध्यम से योग के माध्यम से भगवान के स्मरण के माध्यम से तो हमारा आपका जीवन ठीक है और अगर उसके बाद भी हमको किसी की आवश्यकता पड़ती है इसके लिए कि हमारा समय कैसे पास हुए अगर ये प्रश्न बना हुआ है तो अभी साधना का स्तर बहुत ठीक नहीं है ठीक है करते तो सभी हैं। समय पास होना या समय का आनंद लेना दोनों अलग अलग बात है मैंने शायद सुनाया हो एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और साथ में सामने के जो यात्री थे उन्होंने देखा कि महात्मा जी हैं तो कुछ प्रश्न कर दें प्रश्न कर दिया सत्संग चलता रहा लगभग दो घंटा दो घंटे के बाद उनका स्टेशन आया तो जाने लग गए नमस्कार किया और जाते समय जो कमेंट किया वह आश्चर्यजनक था वो बोले महाराज जी आपके साथ से समय अच्छा पास हो गया मेरे को लगा दो घंटा में बोला ये खाली समय पास करने के लिए बुलवा रहा था तो अगर समय पास करने का कोई आधार हमको जरूरत है तो अभी हमको ठीक आधार नहीं मिला है वो भगवान का कहें, गुरु का कहें नाम का कहें ध्यान का कहे अगर समय पास करने के बाहरी कोई अपेक्षा है अगर हम अलग से बैठ करके अपने आप में समय अच्छे से पास नहीं कर सकते व्यतीत नहीं कर सकते तो समझो अभी आंतर में कुछ प्राप्ति नहीं हुई है भगवान शंकर जब कथा प्रारंभ करते हैं भगवान का स्मरण करते हैं भगवान श्री राम का और श्रीराम का स्मरण करते ही उनके हृदय में भगवान श्री राम ध्यान में प्रकट हो जाते हैं और भगवान शंकर ध्यान में डूब जाते हैं पार्वती जो सामने बैठी हैं प्रश्न हो चुका है कथा का मंगलाचरण हो गया है और वो ध्यान में डूब गए और कितने देर डूब गए मगन ध्यान रस दंड जुग लगभग पचास मिनट आप कल्पना कर सकते कोई वक्ता मंच पे मंगला चरण करके पचास मिनट तक ध्यान में बैठ जाए तो समझ लीजिए वो वक्ता कितना महान होगा उसको ये नहीं है कि कथा कहना है श्रोता बैठे शांत सुखाए अपने आनंद के लिए और फिर क्या हुआ बोले ध्यान में चले गए और ध्यान के बाद स्वाभाविक उनको स्मरण आया कि पार्वती जी सामने बैठी इन्होंने प्रश्न किया था तो मन को कहते हैं भाई अब बाहर चल कथा कहना है मन कहता है मेरे को तो यही आनंद आ रहा है बाहर जाने की मेरी इच्छा नहीं एक मन वो है भगवान शंकर अपने मन को कहते हैं बाहर चल क्योंकि मन जब इंद्री के साथ लगेगा तभी कोई काम होगा मन आपके श्रोत्र इंद्री के साथ होगा तो आप कथा सुन सकेंगे मन अपने वाक इंद्री के साथ नेत्र इंद्रिय के साथ होगा तो वक्ता बोल सकेगा अगर मन चला गया यहां बैठे बैठे कई बार हो जाता है स्वामी जी ने इसके बाद क्या कहा था क्यों आप भी तो बैठे थे हमारा मन कहीं चला गया था मन मन जब तक इंद्रिय के साथ नहीं होगा तब तक इंद्रिय काम नहीं कर सकती है भगवान शंकर मन को कहते हैं कि बाहर चल पार्वती जी बैठी हैं कथा सुनाना है मन कहता है मेरे को इतना रस आ रहा है कि मेरी बाहर जाने की इच्छा नहीं पुण्य मन बाहिर कीन वो स्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में लिख दिया भगवान शंकर मन को जबरदस्ती बाहर लाते हैं बाहर किन? और उसके बाद राम कथा प्रारंभ किया कितना बड़ा फर्क है हम लोग जब बैठते हैं तो मन को जबरदस्ती अंदर करना पड़ता है और भगवान शंकर को जबरदस्ती बाहर करना पड़ता था क्यों क्योंकि भगवान शंकर को अंदर अपने आराध्य के दर्शन हो रहे थे आराधक का अनुभव हो रहा था और हमारा मन अंदर जाता है तो कुछ मिलता ही नहीं जब कुछ मिलता नहीं तो बाहर भागता है बाहर कुछ मिलेगा तो जो एकांत में हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडी महाराज वो कहते थे अगर कोई भी ऐसा साधक हमारे पास आवे जो केवल साधना करे आप देखें महापुरुषों की उदारता वो बोले हम उसका भोजन भी उसके कमरे में पहुंचा देंगे बोले कोई आवे तो सही ईश्वर की साधना करने के लिए बोले उसको कमरे से बाहर आने की जरूरत नहीं है उसका भोजन भी कमरे में पहुंच जाएगा अगर वो पूरी पूरी साधना करना चाहता है कोई सामान्य काम नहीं जो लोग कहते हैं ना कि बाबा जी कोई काम नहीं करते हैं। खाली बैठे रहते खाली बैठ के आप लोग जरा दिखाओ थोड़ा एक दो घंटा खाली बैठ के मतलब आपको टीवी नहीं दिया जाएगा इंटरनेट नहीं दिया जाएगा मोबाइल नहीं दिया जाएगा फिर कमरे में बैठ के आप दिखाओ दो तीन घंटा बाहर से कमरा बंद कर दिया जाएगा क्यों आसान है कि कठिन है बहुत मुश्किल है, हाँ बता रहे हैं, बहुत मुश्किल है तो यहां पर जो उद्देश्य है कथा का प्रवचन का वो उद्देश्य है कि हमारी अंतरयात्रा बढ़े हमारी अंतर यात्रा का जो रस है और आप देखेंगे थोड़ा भी आपका मन एकाग्र होगा ना और ये प्रांगण तो ऐसा है मैं जब भी आता हूं यहां स्वाभाविक मन एकाग्र होने लग जाता है और ये अनुभूति मेरे को तीर्थों में हुई जैसे मैं उत्तर काशी गया गंगोत्री गया बद्रिकाश्रम गया या वृंदावन धाम में या जबलपुर आश्रम में नारुदा जी के किनारे या रामकृष्ण मिशन में हा? यहाँ आते ही चित्रवृत्ति अपने आप एकाग्र होने लग जाती है ये क्या है ए जिन महापुरुषों ने साधना की है उनके साधना के वाइब्रेशन है और आज भी जो साधना हो रही है उसके वाइब्रेशन है आप किसी के घर जाओ आश्रम में जाओ अगर ठीक साधक होगा वहां के वाइब्रेशन उसके अंतःकरण में पता लगने लग जाएंगे यहाँ क्या होता है यहाँ के लोग कैसे हैं यहां क्या क्या लोग करते हैं हा? किसी का भी घर हो कोई भी आश्रम हो वहां जाने से साधक अगर आपका हृदय शुद्ध है आपको पता लगने लग जाएगा तो हमारी सफलता क्या है हमारे जीवन की सफलता है जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा दुख हानि सुखा वाप्ति हमारे जीवन में साधना करते हुए सेवा करते हुए श्रवण करते हुए अगर हमारे जीवन के समस्याएं और दुख कम होते जा रहे हैं और आनंद बढ़ता जा रहा है हाँ। आनंद बढ़ते बढ़ते उस आनंद का अनुभव कर ले जहां घटना बढ़ना समाप्त हो जाता है जहां किसी के पराधीनता समाप्त हो जाती है जहां चित्त वृत्ति निसंकल्प हो जाती है हाँ। हम लोग जब वेदांत पढ़ते थे उसमें के श्लोक वृत्तिकार का पढ़ाया गया था नष्टे पूर्वे विकल्पे यावद अन्य नोदया निर्विकल्पक चैतन्यम स्पष्टम तावत विभासते बोले एक संकल्प शांत हो गया ध्यान से सुनिएगा एक संकल्प शांत हो गया और दूसरे संकल्प का अभी उदय नहीं हुआ नष्टे पूर्वे विकल्पेतु तो यावद अन्य नोदया एक संकल्प एक इच्छा समाप्त हो गई और दूसरे संकल्प या इच्छा का उदय नहीं हुआ उन दोनों के बीच की जो अनुभूति है उन दोनों बीच के जो शांति है उन दोनों के बीच का जो आनंद है उसी का नाम है ब्रह्मानुभूति उसी का नाम है आत्मानुभूति उसी का नाम है आनंदानुभूति शब्द आप कुछ भी रख लें, लेकिन वास्तविक आनंद वही है वास्तविक रस वही है तो साधकों को इस बात का अनुभव होता है हमको अपना देखना चाहिए क्या हमारा चित्त कभी ऐसा होता है कि उसमें कोई संकल्प न उठ रहा हो हाँ। आप कल्पना करके देखें वो चित्त कितना सुंदर होगा जहां कभी कभी पांच मिनट दस मिनट के लिए ऐसी अवस्था आ जाए कि संकल्प ही चित्त है निर्विकल्प अवस्था है प्रहलाद जी ने हिरण कश प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से एक ही वरदान मांगा जब भगवान ने बहुत कहा कि वरदान मांग लो तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए बोले मेरी प्रसन्नता के लिए मांग लो जानते हो प्रहलाद जी ने क्या मांगा प्रहलाद जी ने कहा प्रभु देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दे दीजिए कि आज के बाद कभी हृदय में मांगने की इच्छा का उदय ही न हो कोई मांगने की इच्छा का उदय ना होए ये वरदान दे दीजिए अब कल वो तो सब कुछ मांग लिया जहां इच्छा समाप्त हुई वहां जीवन का दुख समाप्त हुआ पुराने महात्मा कहते थे चाह गई चिंता मिटी मनु आवे परवाह जाको कछु न चाहिए सोई शाहनसाह शाहनसाह माने राजाओं का राजा महाराजा कौन है जिसके जीवन में अपेक्षाएं समाप्त हो गई अपेक्षाएं समाप्त हो गई है वही वास्तव में है तो ये वो स्थान है ये आश्रम है जहाँ चित्त वृत्ति स्वाभाविक एकाग्र होती है तो हम लोगों का इस वर्ष का जो भागवत का प्रसंग है यद्यपि थोड़ा भ्रम हुआ है लोगों को क्योंकि कार्ड में छप गया है नारद भक्ति सूत्र और स्वामी जी के साथ जो चर्चा हुई थी और स्वामी जी ने जो सर्कुलर सब जगह भेजा उसमें है नव योगेश्वर संवाद तो नव योगेश्वर संवाद भागवत के ग्यारहवें स्कंध का प्रसंग है नव योगेश्वर संवाद और बड़ा सुंदर प्रसंग है इसमें नव योगेश्वर माने नौ महात्मा है कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्म्ल तो शमस और करभाजन ये नौ महात्मा है और ये नौ महात्मा है ऋषभ देव जी के बेटे ऋषभ देव जी का नाम तो सुना होगा ना जैन धर्म जिनसे प्रवृत्त तो हुआ और ऋषभ देव जी के बेटे हैं सौ बेटे थे उनमें से नौ महात्मा हो गए थे अब सौ बेटे थे तो नौ महात्मा हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा अब एक ही बेटा हो तब क्या होगा हाँ? आजकल के जो समस्या है अब एक ही बेटा हो तो क्या बनेगा ऑफिसर बनेगा महात्मा बनेगा क्या बनेगा तो वो जो नौ महात्मा थे ऋषभ जी के नौ बेटे उनके साथ विधेहराज हाँ जनक जी की परंपरा में महाराज निमि हुए जनक तो पदवी है पदवी मरनेम जिसको बोलते है तो विदेहराज निमि हुए हैं उनकी परंपरा में उनके साथ नौ महात्माओं का सत्संग उसका नाम है नव योगेश्वर संवाद ग्यारहवें स्कंद में और ग्यारहवें स्कंद का अर्थ क्या है भागवत का जो ग्यारहवां एकादश चैप्टर उसका नाम है मुक्ति स्कंध मुक्ति और मुक्ति का अर्थ क्या है भागवत में भागवत में द्वितीय स्कंध में मुक्ति का अर्थ किया मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति अन्यथा रूप माने शुद्ध शुद्धमय के साथ जो अन्यथा रूप जुड़ गया है चिज्जड़ ग्रंथि जिसको बोलते हैं तादात्म्य जिसको बोलते हैं उसको नेति नेति के द्वारा हटाते हुए जो निषेधावशेष अधिष्ठान तत्व बचता है उसका नाम है मुक्ति उसी का नाम है ब्रह्म उसी का नाम है आत्मा उसी का नाम है हमारा आपका स्वरूप ये भागवत में मुक्ति की व्याख्या कई लोग कहते हैं भागवत में तो भक्ति ही भक्ति ही, अरे भागवत में ही जो मुक्ति की व्याख्या है वो तो भगवान शंकराचार्य जी की व्याख्या है आदि शंकराचार्य जी की व्याख्या है अन्यथा रूप क्या है मैं विद्वान मैं ना समझ बुद्धि के साथ तादात में हो गया तो मैं विद्वान मैं ना समझ हो गया मन के साथ तादात में हो गया तो मैं दुखी मैं सुखी मन का धर्म है दुख सुख बुद्धि का धर्म है समझदारी ना समझदारी और इस स्थूल शरीर के साथ अगर हो गया तादाद मैं मोटा मैं पतला मैं गोरा मैं काला मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्थूल शरीर के साथ तादात्म होगा तो स्थूल शरीर का मैपन आ जाएगा सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म होगा तुम्हारा प्राण के साथ होगा तो भूखा प्यासा मन के साथ होगा तो दुखी सुखी बुद्धि के साथ होगा तो समझदार ना समझ ये तादात्म लेकिन इसको नेते नेते करके हटावे कैसे पूज तो रोटी राम बाबा जो बड़े एक विरक्त महापुरुष थे सिद्ध पुरुष वो अपनी भाषा में एक वाक्य बोलते थे बोले देखो तुम लोग बताओ जहां मैं लगता है वहां मेरा नहीं लगता है एक सामान्य सी चीज है अगर आप मेरी कार बोलते हैं मेरी गाड़ी बोलते हैं तो मैं गाड़ी मैं कार नहीं बोलते मेरा घर बोलते हैं तो मैं घर नहीं बोलते ठीक है ना जहां मैं होता है वहां मेरा नहीं होता है जहां मेरा लगता है वहां मैं नहीं लगता मैं घर मैं गाड़ी ऐसा कोई नहीं बोलता है लेकिन हम लोग अपने शरीर के साथ दोनों लगा लेते हैं हाँ। कभी बोलते हैं मेरा मन बहुत दुखी है और कभी बोलते मैं बहुत दुखी हूं तो मन के साथ मेरा लगना चाहिए कि मैं लगना चाहिए हाँ। दोनों लगा देते यही गड़बड़ है बाहरी वस्तुओं के साथ मैं और मेरा एक साथ नहीं लगते मेरा बेटा तो मैं बेटा भी बोलते हैं क्या हाँ ना तो बोलो नहीं बोलते है? हाँ मेरी बेटी तो मैं बेटी बोलते नहीं मेरी पत्नी तो मैं पत्नी बोलते नहीं बाहर तो एकदम क्लियर है जहां मैं लगता है वहां मेरा नहीं लगता जहां मेरा लगता है वहां मैं नहीं लगता और हमारे शरीर के अंदर जिसको चिज्जड़ ग्रंथि बोला गया जिसको तादात्म्य बोला गया जिसको अध्यास बोला गया मैं मोटा मैं पतला कभी बोलते हैं मेरा वेट बढ़ गया है कभी बोलते हैं मैं मोटा हो गया हूं तो शरीर मोटा हो गया कि तो मोटे हो गए कभी शरीर के साथ मेरा लगा देते और कभी मैं लगा देते मैं मोटा हो गया कभी मेरा शरीर मोटा हो गया इसी का नाम है तादात्म इसी का नाम है अध्यास तो ध्यान रखो जहां जहां मेरा लगेगा वहां मैं नहीं लगेगा शरीर के साथ मेरा लग गया तो शरीर के साथ मैं लगना चाहिए कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए हा तो मैं शरीर जो बोलते हैं मैं मोटा मैं पतला आ, मैं अमोक नाम जाति वाला मैं विद्वान मैं मूर्ख हा? कभी बोलते महाराज मैं बहुत दुखी हूं एक व्यक्ति तो मेरे पास आया बोले मैं मर जाऊंगा इतना मैं दुखी हूं मैंने कहा मरना है तो कुछ अच्छा काम करके मर ऐसे कैसे को मरता है हा? मैं मर जाऊंगा अरे मरना भी तो शरीर का धर्म है हा? अगर अभी तक कोई मरा होता तो यहां नहीं बैठा होता जो साठ साल का है वो सत्तर साल पहले पिछले शरीर में था चालीस साल बाद अगले शरीर में चला जाएगा अगर भगवान के यहाँ नहीं गया तो हमारे गुरुजी कहते थे जो अभी तक नहीं मरा आ, बोले यही सबसे बड़ा प्रमाण है आज जब से सृष्टि हुई है अगर अभी तक हम लोग कभी भी मरे होते तो आज यहां बैठे नहीं होते तो अभी तक अगर नहीं मरे तो आगे भी कभी मरने वाले नहीं ये भय है ये शरीर का संबंध छूटता है सूक्ष्म शरीर को लेकर के जीवात्मा दूसरे शरीर में चला जाता है उसको जन्म बोलते हैं जिस शरीर को छोड़ देता उसको है उसको मौत बोलते तो जहां मैं मैं जहां ये मेरा मेरा लगाते जाओ मेरी बुद्धि मेरा मन मेरा प्राण जहां जहां मेरा लगे वहां मैं नहीं लगेगा हाँ लेकिन जहां मेरा न लगे ये मेरा मन मेरी बुद्धि मेरा प्राण ये किस ज्ञान में बताया जा रहा है इस बताने वाला का दृष्टा कौन है देखने वाला कौन है उसी का नाम है आत्मा दृष्टा जिसको बोलते उसी का नाम है अधिष्ठान उसी का नाम है ब्रह्म तो मुक्ति माने सामान्य रूप से जो वैष्णवों की मुक्ति है, ठीक है सारूप्य है सामीप्य है सायुज्य है सालोक्य है लेकिन भागवत में जो मुक्ति का अर्थ है वो मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है तो मुक्ति का अनुभव जीते जी होता है ना मेरा कभी ना मेरा कभी जन्म हुआ था ना मेरी कभी मौत होगी ये अनुभव होता है मरने के बाद जो मुक्ति होती हो तो बाद में चली जाती जीते जी जिसको अनुभव होता है जन्म और मृत्यु के निवृत्ति का वही वास्तव में मुक्त होता है तो ग्यारहवें स्कंद का नाम है मुक्ति स्कंद और मुक्ति स्कंध में यह पहला प्रसंग है नव योगेश्वर संवाद नव योगेश्वर संवाद में हुआ क्या जानते हो क्यों हुआ यह संवाद क्यों हुआ भगवान श्री कृष्ण के जब यदवंश बहुत बढ़ गया और यदवंश कितना बढ़ गया मालूम है आप लोगों को भागवत में लिखा है भगवान श्री कृष्ण का परिवार इतना बढ़ा कि उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए तीन करोड़ अट्ठासी लाख टीचर थे टीचर हा? तीन करोड़ अट्ठासी लाख अध्यापक थे उनके परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना बड़ा यदुवंश अकेले हुआ बोले फिर फिर भी भगवान सबके साथ बड़े आनंद में रहते थे क्यों क्योंकि उनकी तो लीला थी जहां सच्चाई मान लेता है व्यक्ति वही दुखी होता है जहां लीला मान के चलता है वहां दुख सुख नहीं होता है हा? जब मंच में कोई लीला होती है तो वहां महाराज बड़ा सुंदर अभिनय कोई करे ऐसा अभिनय करे कि सबको रोला दे तो क्या उसके बाद कोई दुखी होता है उसको भी पुरस्कार देते अरे तुमने कितना सुंदर अभिनय किया कि सबके आंखों में आंसू आ गए तो लीला जानते हैं तो लीला यथार्थ नहीं है भगवान बड़े आनंद में रहते थे लेकिन उनको एक चिंता हुई क्या उनको चिंता हुई कि ये जो मेरा इतना बड़ा परिवार है जब तक मैं हूं तब तक ये तो ठीक चलेगा क्योंकि जो शक्ति यदुवंश बड़ा शक्तिशाली जिस शक्ति के साथ में ईश्वर और धर्म का नियंत्रण रहेगा वो शक्ति का सदुपयोग होगा और जिस शक्ति से ईश्वर और धर्म का नियंत्रण हट जाएगा वो शक्ति विनाश का काम करेगी हमारे गुरुदेव कहते हैं पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जिन लोगों का ऐसा मानना है कि सब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे या सबके पास पैसा हो जाएगा तो क्राइम खत्म हो जाएगा करप्शन खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं बोले जब तक जीवन में धार्मिक संस्कार नहीं होंगे तो जो बहुत बड़े शक्तिशाली लोग हैं वही क्राइम ज्यादा करते जो बहुत पैसे वाले लोग हैं एजुकेटेड लोग हैं उनको कैसे करप्शन करना है उनके पास बुद्धि है उनके पास वो पावर है गरीब आदमी उतना नहीं कर सकता है बिना पढ़ा लिखा आदमी उतना नहीं कर सकता है तो अभिप्राय भगवान कृष्ण को चिंता हुई कि मेरे जाने के बाद ये मेरा परिवार पृथ्वी का भार बन जाएगा क्योंकि मेरा नियंत्रण हट जाएगा शक्तिशाली है अभिप्राय जिस शक्ति से ईश्वर और धर्म का नियंत्रण हट जाता है वो शक्ति सृजन का काम नहीं करती संघार का काम करती है भगवान ने संकल्प किया क्या संकल्प किया अपने वंश का भी संघार करके तब मैं अपने लोक को जाऊंगा लीला ही तो है जिस परिवार को इतने प्रेम से बढ़ाया भगवान कृष्ण ने सोलह विवाह किए इतने प्रेम से इतने बच्चे हुए उन बच्चों को प्रेम से बढ़ाया आज संकल्प कर रहे हैं सबको समाप्त करके तब अपने धाम को जाऊंगा अरे एक व्यक्ति अपने एक बच्चे को मारने का संकल्प नहीं कर सकता भगवान तो सारे बच्चों को मारने का संकल्प कर रहे हैं क्यों लीला है लोकवत तो लीला कैवल्यम ब्रह्मसूत्र लोक अवत लीला कैवल्यम भगवान ने जो सृष्टि बनाई ये लीला मात्र है आनंद के लिए आप कल्पना कर सकते करोड़ों की संख्या में परिवार और भगवान कृष्ण संकल्प करते हैं सबको समाप्त करके तब जाऊंगा और संकल्प हुआ भगवान के बच्चों ने महात्माओं से मजाक किया जानते हो क्या मजाक किया भागवत सुनते ही होंगे आप लोग भगवान कृष्ण का बेटा था सांब जम्बवती का बेटा बड़ा सुंदर था उसको बाकी बच्चों ने महिलाओं के कपड़े पहना दिए और उसके पेट में कुछ ज्यादा कपड़े बांध दिए और उसको घूंघट डाल के महात्माओं के पास ले गए महात्माओं से कहा यह हमारी सहेली सहेली समझते है न हमारी शहेली है सखी है ये गर्भवती है इसको संतान होने वाली है आप बताइए इसको बेटा होगा या बेटी होगी ये महात्माओं से मजाक किया किसने मजाक किया भगवान के पुत्रों ने भगवान कृष्ण के पुत्रों ने हमारे गुरुजी कहते हैं महात्माओं का मजाक जिस समाज में होने लग जाए समझ लेना उस समाज के विनाश का समय नजदीक आ गया है जिस समाज में संतों का मजाक होने लग जाए महात्माओं का मजाक होने लग जाए सोच लेना वो समाज ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं भगवान का संकल्प था मजाक किया बताओ हमारी सखी को बेटा होगा या बेटी महात्मा सिद्ध थे। महात्मा देख करके आवेश में आ गए मूर्खों, भगवान के बच्चे होकर के तुम महात्माओं से मजाक करते हो अपमान करते हो हम शाप देते हैं तुमको क्या साप देते हैं इस तुम्हारी सखी को ना बेटा होगा ना बेटी होगी इसके उदर से एक लोहे का मूसल होगा जिससे सारे वंश का विनाश हो जाएगा साप दे दिया अब वो घबराए जो बच्चे थे उन्होंने वो कपड़ा खोला सांब के पेट से सही में लोहे का मूसल निकला कपड़ों के बीच से अब और घबराए अब क्या करें उग्रसैन के पास गए ऐसे ऐसे साप हो गया है और बच्चों ने डर के कारण श्री कृष्ण को नहीं बताया हमारे गुरुजी कहते हैं द्वारिका में केवल यही एक ऐसी घटना हुई जो श्री कृष्ण से छिपाई गई श्री कृष्ण को नहीं बताया गया और उसी घटना ने सारे यदवंश का विनाश किया अभिप्राय ईश्वर और गुरु के प्रति कभी भी कोई चीज छिपाना नहीं चाहिए ईश्वर और गुरु से हमेशा ईमानदार रहो ऐसा नहीं है कि नहीं बताओगे तो उनको पता नहीं लगेगा पता तो तब भी लग जाएगा पतो तो तब भी लगेगा नहीं बताओगे तो भी लग जाएगा लेकिन नहीं बताओगे तो नुकसान तुम्हारा हो जाएगा ईमानदार रहोगे अगर श्री कृष्ण से वो घटना बताई जाती तो शायद कुछ उपाय वो निकाल भी देते लेकिन अब संकल्प नहीं का था अभिप्राय यह घटना मैं इसलिए सुनाया कि नवयोगेश्वर संवाद की भूमिका क्या है यह घटना वसुदेव जी को पता लगी कि यदुवंश को साफ हो गया है और यदुवंश को साफ होने का मतलब यदुवंश समाप्त हो जाएगा और यदुवंश समाप्त हो जाएगा तो श्री कृष्ण से हमारा भी वियोग हो जाएगा भगवान के पिता हैं वसुदेव जी महाराज आप कल्पना करें एक महापुरुष एक सदगुरु के वियोग की जब कल्पना होती है जैसे हमारे पूज गुरुदेव का जब जीवन लीला पूरी हुई कितने लोगों को मैंने देखा है फफक फफक के रूपते थे महाराज स्वामी ओंकारानंद जी ने तो तीन दख तक अन्न जल त्याग दिया था और तो कहते थे हम शरीर रखेंगे ही नहीं बहुत समझाया गया किसी तरह उन्होंने अन्न जल लेना शुरू किया तो अभिप्राय तो एक महापुरुष के वियोग का अगर इतना कष्ट होता है तो आप कल्पना कर सकते हैं भगवान के वियोग की संभावना से वसुदेव जी व्याकुल हो गए वसुदेव जी ने नारद जी से कहा नारद जी क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कभी भगवान के वियोग का अनुभव न हो हमेशा संयोग का अनुभव बना रहे हमेशा भगवान के सानिध्य की अनुभूति बनी रहे क्या कोई ऐसा उपाय है नारद जी ने कहा कि उपाय है क्या उपाय है बोले यही प्रश्न नव योगेश्वरों से महाराज निमी ने पूछा था तो महाराज निमी ने पूछा था वही प्रसंग मैं तुमको सुनाता हूं तो नारद जी ने वसुदेव जी को नव योगेश्वर संवाद सुनाया क्या पूछा था बोले महाराज निमी यज्ञ कर रहे थे यज्ञ नव योगेश्वर जो महात्मा थे वो विचरण करते रहते थे अब पहले के जो महात्मा थे तो निश्चित बिल्कुल स्वच्छंद विचरण करते थे उनके कोई डेट और टाइम फिक्स नहीं होता था आ? आजकल जो हम लोगों का हो गया ना ये होना तो नहीं चाहिए लेकिन अब ठीक है जो महाराज कभी कभी मेरे को लगता है कि हम लोग बंधन मुक्त होने के लिए घर से निकले और सबसे बड़ा बंधन तो यही है छह महीना आठ महीना मेंन, दस महीने तक की डेट फिक्स हो जाती है अब हम बीमार पड़े तो भी समस्या डेट तो किसी को दे चुके बंधन है जाना ही होगा अब नहीं चलने लायक हो जाओ तो एक अलग बात इतना ध्यान रखना पड़ता गला खराब ना हो जाए सर्दी जुकाम ना हो जाए तो मेरे को कभी कभी एक्चुअली बंधन लगता है तो बंधन ठीक है जब मस्ती में हो खूब आनंद से सत्संग करो लेकिन बंधन जो हो जाता है और सामने वाला एक साल से तैयारी करता है अगर समय पर नहीं पहुंचो तो अपराध अगर किसी को आपने समय दिया तो नवयोगेश्वर महापुरुष तो कोई बंधन में थे नहीं विचरण करते रहते थे उनको पता लगा कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है नौ के नौ महात्मा वहां पहुंच गए और जैसे नौ के नौ महात्मा पहुंचे लिखा है वो कैसे थे महाराज यहां पर महर्षि व्यास ने लिखा है ृष्ट सूर्य सकान्म भगवता नृप विदेहस्थान विप्राहपत नारायण विदेहस्तान अेत नाराण परायण आसनस्थान आसनस्थान्य रोचमा स्वरुच ब्रह्मपुत्र प्रश्रय तो नृप कैसे थे महात्मा सूर्य संकाशान वह नौ के नौ सिद्ध पुरुष महाराज आ रहे थे ऐसा तेजस्वी ललाट था जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश हो रहा हो ऐसा ललाट था क्यों पुराने महात्माओं को महाराज कोई चिंता कोई फिक्र नहीं वो मस्त शरीर रहता था भागवत में जितने अवधूतों का वर्णन है वो जड़ भरत हो ऋषभ देव हो दत्तात्रेय हो सबका वर्णन है खूब मोटे तगड़े थे हमारे जैसे नहीं थे हमारे और स्वामी के जैसे मोटे तगड़े थे महाराज खूब खाते थे क्यों कोई चिंता फिक्र नहीं होती थी पूज रोटी राम बाबा कहते थे बोले जानते फकीर किस को बोलते फिकर फांक फकनी करे वको नाम फकीर समझ गए ना कुछ उर्दू के शब्द है इसमें प्राय बोलते थे फिकर फांक फकनी करे फकनी जानते नहीं जानते मुखबास समझ लो जो चिंता को हाथ में लेकर के खा जाता है समाप्त कर देता है उसका नाम होता है फकीर सूर्य शंकाशान नव महात्मा मोटे तगड़े कौपीन धारी, आ, ललाट चमक रहा था जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश हो उनको देख करके आ, पहला प्रभाव तो वही पड़ा विरक्त महापुरुष जब आवे देख करके लगे कि हाँ ये महात्मा है पहला परिचय नहीं है पहला प्रभाव वही पड़ा महाराज चरणों में जाकर के गिर पड़े विदेहराज निमि यज्ञ छोड़ करके हमारे गुरुदेव पुजू स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनका भी श्री विग्रह खूब विशाल हाथी के बच्चे जैसा शरीर वो तो सुनाते थे एक बार वो हरिद्वार से पैदल पैदल आ रहे थे वृंदावन तो गंगा किनारे किनारे सुखताल तक आए सुखताल आप लोग जानते होंगे ये पास में मुजफ्फरनगर में सुखताल और उनके साथ तीन चार महात्मा और थे मोटे तगड़े सुखताल क्षेत्र जो है वो सनातन धर्म और आर समाजियों का मिला जी लोग थोड़ा सन्यासियों का शंकराचार्य के संप्रदाय का थोड़ा विरोध करते थे उस समय अब एक कोई आर समाजी रहा होगा वो गुरु जी को देखा चार पांच महात्मा मोटे तगड़े आ रहे हैं वो जाकर के व्यंग किया व्यंग आ? मने एक अपमानित करने के लिए इतने मोटे तगड़े थे बोले महाराज किस खेत का गेहूं खाते हो आप लोग किस खेत का गेहूं इतने मोटे तगड़े कैसे हो गए हम लोग तो बादाम खाते हैं और काजू खाते पिस्ता खाते हैं फिर भी इतने मोटे नहीं हो रहे जानते गुरुजी ने क्या कहा मुस्करा के कहा हम लोग बेफिक्री का गेहूं खाते हा? कोई फिक्र नहीं आज कहा मिलेगा कल कहा मिलेगा आज खा लिया कल की चिंता नहीं है आज जिसने दिया है कल वही देगा उसने पर भी वो नहीं बदला अगला प्रश्न कर दिया आज किसके घर को चौपट करोगे पांच महात्मा मोटे तगड़े जिसके घर में खाएंगे कितना खा जाएंगे आज किसके घर में धावा है और जानते हो ये महापुरुषों का प्रभाव हमारे गुरु जी ने कहा आज तो तेरे घर में ही धावा है आज तेरे घर में ही धावाए जैसे ही वो बोला महाराज महापुरुषों के वाइब्रेशन उनका प्रभाव वो तो चरणों में गिर पड़ा गुरुजी को प्रणाम किया बोले आज भिक्षा हमारे घर में ही होगी जीवन बदल गया वो जीवन भर वृंदावन आता रहा गुरुजी का शिष्य हो गया आप कल्पना कर सकते हैं ये महापुरुष का पहला प्रभाव परिचय नहीं था जानता नहीं था नास्तिक जैसा था तो सूर्य शंका अरे महापुरुष मस्ती में होगा तो, तो उसको देख के लगेगा अरे महात्मा बनने में कितना आनंद कितना रस है। अगर महापुरुष और महात्मा बन के भी रो ही रहा है परेशान ही है तो लोगों को लगेगा इनसे अच्छे तो हम ही हम <laughs> ही इनसे अच्छे हैं ये रो रहे हैं महात्मा बन के भी दुखी हैं परेशान है हमारे गुरु जी एक सूत्र कहते थे साधु को देख करके साधु बनने का मन हो जाए तो साधु बनना सफल है हाँ। साधु को देख के साधु बनने का क्यों आप लोगों का मन हो रहा है <laughs> अगर हो रहा है तो हमारा साधु बनना ठीक है नहीं हो रहा है तो विफल है भाई <laughs> साधु को देख के साधु बनने का मन हो जाए तो साधु बनना सफल है। और साधु को देख के लगे कि इनसे अच्छे तो हम ही है तो साधु बनने का कोई अर्थ नहीं नव योगेश्वरों को देखा राजा है विदेह राज निवी राजा है नव महात्मा फकीर है जिनके पास आश्रम भी नहीं है कुटिया भी नहीं है पैसा भी नहीं है अरे खाने के लिए साथ में पैसा भी नहीं कमंडलू है लठिया है डंडा कौपिन धारी है नव महात्मा नव योगेश्वर सूर्य शंका सूर्य के जैसा प्रभाव मंद मंद एक खुमारी चेहरे पर खुमारी समझते मस्ती ह चेहरे पर एक जिसको आजकल सिखाया जाता स्माइल करके बात करो ह वो तो खरीदी हुई हाँ हंसी होती खरीदी हुई मानी सीखी हुई स्माइल होता नहीं लेकिन करना पड़ता है और टेंशन कर देता है हाँ, सिरदर्द कर देता है लेकिन महात्माओं के चित्त में जो होता है चेहरे पर होता है वो सहज होता है सहज सहज मस्ती हमारे गुरुदेव को जिन्होंने देखा है बहुत लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने दर्शन किया है कभी उनके चेहरे पर हम लोगों ने हाँ, रोष नहीं देखा निराशा नहीं देखी गुस्सा नहीं देखा एक घटना मेरे सामने तो नहीं हुई लेकिन मैंने सुना है हमारे देश के एक प्राइम मिनिस्टर जो सभी आश्रमों में गवर्नमेंट का आदमी बैठाने वाले थे सभी आश्रमों को लेने की योजना बन रही थी सारे महात्मा लोग महाराज जी के पास आए बोले महाराज जी सब आश्रम ले लेंगे लोग तो हम लोगों का क्या होगा महाराज जी मुस्कराए बोले घर से लेके क्या आए थे देखो महापुरुष की मस्ती अरे बोले घर से लेके तो कुछ आए नहीं थे ना यहाँ आके बना है और ले लेने दो अपने तो मांग के खाएंगे अपने तो मांगने के लिए घर छोड़ा है भिक्षा मांग के खाएंगे और कपड़े की व्यवस्था जो देखेगा कपड़ा फट गया अपने आप दे देगा भिक्षा मांगने का सन्यासी को अधिकार है खाने की व्यवस्था स्वयं कर लेंगे कपड़ा फटा होगा कोई ना कोई दे देगा ले जाने दो आश्रम आप हाँ, कल्पना करो महात्मा लोग तो दंग रह गए फिर भी महाराज जी ने कहा ठीक है गंगा जल लेकर जाओ कुछ भेंट सामग्री लेके जाओ और वो शायद मान जाए फिर संत लोग गए गए प्राइम मिनिस्टर मान फिर आश्रमों को गएर नहीं किया यहां शायद कुछ लोग बैठे हो जिनको ध्यान हो नहीं ध्यान हो तो बाद में बता देंगे किसी का नाम लेना ठीक नहीं तो अभी प्राय महापुरुष की मस्ती महापुरुष की मस्ती हाँ तो सूर्य शंख महापुरुष के चित्त में हमने देखा कभी उनके चित्त में कभी कोई रोष आक्रोश दुख हा? कोई कैसा भी उल्टा सीधा प्रश्न कर दे एक बार सरिता पत्रिका में गुरुजी के खिलाफ छाप दिया हा? सरिता पत्रिका में छाप दिया गुरुजी के खिलाफ ऐसे रहते इतना बड़ा आश्रम है इतनी माताएं सेवा में लगी रहती सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं क्या क्या छाप दिया अब वृंदावन के साधु महात्मा विद्वान सब महाराज हम आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे मानहानि का दावा करेंगे गुरुजी ने कहा बैठो बैठो बात करते हैं क्यों करोगे क्या हो गया बोले सरिता में ऐसे ऐसे छपा है आपके खिलाफ गुरुजी ने देखो महापुरुष की मस्ती आ, ये है ये मस्ती गुरुजी ने कहा कि मेरा नाम पता तो ठीक छपा है ना बोले हाँ बिल्कुल ठीक छपा है स्वामी अखण्डानंद जी सरस्वती आनंद वृंदावन मोती झील वृद्धावन छपा है ठीक छपा है बोले फिर कोई केस करने की के जरूरत नहीं बोले क्यों अरे बोले जो आस्तिक है वो तो मेरे पास आते ही है सरिता पढ़ के कुछ नास्तिक भी मेरे को देखने आएंगे चलो बाबा जी को देखो कौन है हा और जो नास्तिक मेरे को देखने आएंगे आनंद वृंदावन आश्रम में आ जाएंगे वो मेरे पास आने के बाद फिर आस्तिक बन के जाएंगे तो उनका भी भला हो जाएगा कोर्ट केस करने की के जरूरत क्या है हा? अरे सरिता तो हमारा प्रचार कर रहा है बिना पैसा दिए प्रचार कर रहा है यह है महात्मा की मस्ती यह है महात्मा का आनंद हाँ। उन लोगों को शायद अनुमान भी नहीं होगा कि समस्या का ऐसा भी समाधान हो सकता है तो महापुरुष महात्मा अगर आनंद में रहता है और आनंद में वही रहेगा जिसने आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव किया है आत्मा की अनुभूति की है और प्रत्येक घटना में कैसी कैसी घटनाएं होती थी यही दिल्ली के एक वकील थे भार्गव छनोडिया जे जानते होंगे तो वो महाराज जी से पूछ दिए एक बार प्रश्नोत्तर जब होते थे बोले महाराज जी मैंने सुना है कि शास्त्र में लिखा है कि जिनके पास पैसा बहुत होता है और धर्म के काम में सेवा के काम में खर्च नहीं करते वो अगले जन्म में मरने के बाद काला नाग बनते कोबरा ऐसा सुना है लिखा भी है कहीं कहीं लिखा भी है लेकिन जब वो प्रश्न किया तो बहुत पैसे वाले सामने बैठे थे अब गुरुजी सोचे कि अगर इसमें हा कहते हैं तो इनको दुख होगा और ना करते हैं तो लिखा तो है ना कैसे करें गुरुजी ने कहा वकील महाराज जी का ही शिष्य था तो गुरुजी ने कहा देखो वकील यहां कोई वकील बैठे हो तो नाराज मत होना वो उसके लिए कहा गया था गुरुजी ने कहा देखो वकील पैसे वाला नाग बनता है कि नहीं बनता हो तो बाद में बताऊंगा लेकिन जो वकील होते जो दोनों पार्टी से पैसा खाते रहते और केस हल नहीं होने देते वो अगले जन्म में दो मुंह वाला सर्फ बनते <laughs> जो इधर से छह महीना चलता है छह ऐसा सर्फ होता है आप लोगों ने देखा कि नहीं है हाँ होता है ऐसा सर्फ जो छह महीना एक साइड से चलता है छह महीना दूसरे साइड से चलता है गुरु जी बोले वकील दो मुह वाला सांप होता है जो दोनों पार्टी से पैसा खाता केस हल नहीं होने देता और छह महीना इधर से चलता है छह महीना इधर से चलता है इतना हंसे लोग इतना हंसे वो प्रश्न ही भूल गया बेचारा प्राय महापुरुष का जो अर्थ होता है आ, तान सूर्य शंकाशान इतने आनंद में थे नव योगेश्वर की जो महाराज विदेहराज निमी है उन्होंने तो देखा ही नहीं पूछा ही नहीं कि ये कौन है आ, उनसे प्रभावित होकर के साष्टांग उनके चरणों में गिर पड़े पप्रच परम प्रीता परम प्रसन्न है क्यों एक गृहस्थ को सच्चा सदगुरु मिल जाए तो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि सच्चा सदगुरु मिल जाए जब द्रवी दीन दयालु राघो साधु संगति पाइये यही दरस परस समागमादिक पाप राशि परम प्रीत परम आनंद में वो राजा है ये फकीर है इनके पास कुछ नहीं उनके पास सब कुछ है भौतिक दृष्टि से लेकिन आज साष्टांग प्रणाम कौन कर रहा है राजा एक फकीर को क्यों फकीर के पास वो है जो राजा के पास नहीं हाँ। परम प्रीत साष्टांग लेट के प्रणाम किया अगर वास्तव में कोई महापुरुष है विनम्रता होनी चाहिए अगर आपके शरीर में ताकत है साष्टांग प्रणाम करने के तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए अब आजकल तो वो शरीर वैसा नहीं रहा किसी को बैक पेन है नेक पेन है तो ठीक है चरणों में हाथ रख के प्रणाम करो नहीं तो सिर झुका के हाथ झुका हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करो प्रणाम किया प्रश्रया क्यों ज्ञान की धारा नीचे की ओर जाती है ऊपर की ओर नहीं जाती कभी कभी पैसे वाले लोग सोचते हैं महात्मा लोग तो हमारी जेब में रहते हैं महाराज ये कहते थे पुराने समय में बोले ज्यादा पैसे वालों के पीछे नहीं लगना चाहिए साधु को बोले क्यों नहीं तो ये साधु से भी अपना काम कराएंगे क्या काम कराएंगे अब उस समय तो ये अपना पोस्ट कार्ड चलते थे डाक के व्यवस्था में बोले और कुछ काम नहीं करेंगे तो बोलेंगे महाराज आप उधर जा रहे हो ना ये लेटर पोस्ट कर देना जरा <laughs> और कुछ नहीं तो लेटर ही पोस्ट कर देना और एक सच घटना यहां दिल्ली का एक सेठ है बहुत बड़ा बहुत पैसे वाला है उसके गुरु जी परम विरक्त जिन्होंने आश्रम नहीं बनाया पैसा नहीं लेते पैसा रखते नहीं इलाहाबाद का कुंभ प्रयाग का कुंभ होने वाला था उसने कहा गुरुजी जी आपकी इतनी प्रसिद्धि है इतना नाम है विरक्त मंडली के थे मेरा मन है कि इस साल आपका भी शिविर लगना चाहिए प्रयाग में और जितना खर्च लगेगा मैं अकेले दूंगा आप व्यवस्था करिए सब पैसा अकेले मैं दूंगा अब वो कोई आज का महात्मा होता तो बड़ा प्रसन्न हो जाता बड़ा अच्छा चेला अकेले सारा खर्च उठाएगा वो महात्मा थे विरक्त महात्मा ने व्यंग में कहा अच्छा भाई शिष्य जी तुमने अच्छा प्रस्ताव दिया है पैसा तो तुम दे दोगे लेकिन प्रयाग में कुंभ लगाने के लिए चार महीने पहले जमीन इलाट होती है चार महीने पहले जाना पड़ता है जमीन इलाट कराने के लिए गुरुजी पहले चार महीने पहले जाएं, जमीन इलाट करावे फिर बिजली वाले से मिले नल प्लम्बर से मिले टेंट वाले से मिले माइक वाले से मिले लाइट वाले से मिले सारी व्यवस्था करें दो महीना और जब मौनी अमावस्या का स्थान आवे स्नान करने का तब तुम गुरुजी को फोन कर देना गुरुजी मैं भी आ रहा हूं दो तंबू मेरे को चाहिए तब गुरुजी तेरे लिए तंबू लगा के तैयारी करके रखेंगे बोले मूर्ख कहीं का यही शब्द थे हाँ बुरा मत मानिएगा चेला को बोले मूर्ख कहीं का तू मेरे को गुरु बनाया कि मैनेजर बनाया अपना हाँ तेरा पैसा लेके मैं जाऊं मैनेज करूं सारा जा तू तू शिविर लगा जाके तू शिविर लगाएगा मेरे को बुलाएगा तो मैं आ जाऊंगा मैं नहीं लगाता हूं यह विरक्त महापुरुष तो विरक्त महापुरुषों का जो आनंद होता है गोरा मत मानिएगा चेले लोग गुरु को फंसा देते महाराज बनाओ बनाओ बनाओ पैसा तो हम दे देंगे फिर महाराज जब बन जाएगा गुरुजी हमारे हाँ तब गुरुजी कमरा ठीक करावे गुरुजी जी बेडशीट ठीक करावे एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे को इतना गुस्सा आया वृंदावन में था स्वामी ओंकारानंद जी के शिष्य नेपाल से आए बहुत सारे शिष्य अब गुरु पूर्णिमा का दिन था गुरु पूर्णिमा का प्रवचन होने वाला था एक शिष्य स्वामी ओंकारानंद जी से कहता है हमारे महंत जी से महाराज फ्लस नहीं चल रहा है कमरे का फ्लस नहीं चल रहा है अब मैं वहां तो कुछ नहीं बोला जब प्रवचन करने का मेरा नंबर आया ना प्रवचन में हम लोग फ्री होते हैं यहां तो कोई कुछ बोल नहीं सकता जब प्रवचन का नंबर आया मैंने कहा तो गुरु पूर्णिमा पे गुरु की पूजा करने आया है कि गुरु से फ्लश ठीक कराने आया है अरे नहीं चल रहा है तो ठीक करा ले बुला के प्लम्बर से तो गुरु इसीलिए बनाए कि गुरु तेरा फ्रष्ट ठीक करावे कमरे का तो अभिप्राय क्या है महापुरुष जो होते हैं विरक्त महापुरुष सूर्य संकाशान प्रस्रया प्रश्रयावंता ऐसे महापुरुष थे नवयोगेश्वर योगेश्वर उनके ललाट को देख करके उनकी मस्ती को देख करके उनके आनंद को देख करके वे देहराज निमी उनके चरणों में साष्टांग गिर जाते हैं और फिर वही प्रश्न पूछा जो वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा था महाराज जिस परमात्मा का अनुभव करके आप इतनी मस्ती में दिखाई दे रहे हैं हा, हा प्रश्न कहां से उठा उनकी मस्ती से जिस भगवान का अनुभव करके आप नौ के नौ महात्मा इतने आनंद का अनुभव कर रहे हैं उस भगवान का अनुभव कैसे होता है हाँ तो ये प्रश्न था तो प्रश्न आज कर दिया गया अब उत्तर इसका कब मिलेगा कल से हाँ? आज का समय पूरा हो गया सवा सात हो गया मैंने बीच में कर दिया क्योंकि आज सात बजे तक था कल से साढ़े सात बजे तक है तो आज सवा सात पूरा किया एक घंटा पूरा हो गया है और जैसे पूज्य तो स्वामी जी ने कहा है कल से छह बजे से साढ़े छह बजे तक हनुमान चालीसा और भजन होंगे साढ़े छह से साढ़े सात तक नव योगेश्वर जो नव संतों का संवाद है एक एक करके हम लोग इसका आनंद लेंगे आज इतना ही